शिक्षा का आदर्श शिक्षा प्राप्ति के उपाय प्रत्यक्ष अनुभूति प्रकृति के साथ नियमित सानिध्य रखने पर उसी से सच्ची शिक्षा मिलती है अनुभव ही हमारा एकमात्र शिक्षक है भले ही हम सारे जीवन तर्क विचार करते रहें पर प्रत्यक्ष अनुभव के बिना सत्य का कण मात्र भी न समझ सकेंगे यदि सारा ज्ञान हमें प्रत्यक्ष अनुभूति से प्राप्त हुआ हो तो यह निश्चित है कि हमने जिसका कभी प्रत्यक्ष अनुभव न किया हो उसकी कल्पना या धारणा भी हम कभी नहीं कर सकते अंडे से बाहर आते ही मुर्गी के चूजे दाना चुगना शुरू कर देते हैं ऐसा भी देखा गया है कि यदि कभी बतख का अंडा मुर्गी द्वारा सेया गया तो भी बतख का बच्चा अंडे से बाहर आते ही पानी में चला गया और इधर उसकी मुर्गी माँ सोचती है कि शायद बच्चा पानी में डूब गया यदि प्रत्यक्ष अनुभूति ही ज्ञान का एकमात्र उपाय हो तो इस मुर्गी के चूजे ने दाना चुगना कहाँ से सीखा या फिर बतख के बच्चों ने यह कैसे जाना कि पानी ही उनका स्वाभाविक स्थान है यदि कहो कि यह जन्मजात प्रवृत्ति इंस्टिक्ट मात्र है तो उससे कुछ भी बोझ नहीं होता यह जन्मजात प्रवृत्ति क्या है हम लोगों में भी ऐसी बहुत सी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं जैसे तुम में से अनेक महिलाएं पियानो बजाती हैं तुमको यह अवश्य स्मरण होगा जब तुमने पहले पहले पियानो सीखना शुरू किया तब तुमको सफ़ेद और काले पर्दों में एक के बाद दूसरे पर बड़ी सावधानी के साथ अंगुलियां रखनी पड़ती थी पर कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद अब शायद तुम किसी मित्र के साथ बातें भी कर सकती हो और साथ ही तुम्हारी अंगुलियां स्वतः पियानो पर चलती भी रहती है यानी वह अब तुम्हारी जन्मजात प्रवृत्ति में परिणत हो गया है वह तुम्हारे लिए अब पूर्ण रूप से स्वाभाविक हो गया है हम जो अन्य सब कार्य करते हैं उनके बारे में भी ठीक ऐसा ही है अभ्यास से वे सब जन्मजात प्रवृत्ति में परिणत हो जाती है वास्तविक हो जाती है और जहाँ तक हम जानते हैं आज जिन क्रियाओं को हम स्वाभाविक या जन्मजात प्रवृत्ति से उत्पन्न कहते हैं वे सब पहले तर्कपूर्वक ज्ञान की क्रियाएं थीं और अब निम्न भावापन्न होकर इस प्रकार स्वाभाविक हो गई है प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना युक्ति विचार नहीं हो सकता इसलिए समस्त जन्मजात प्रवृत्तियाँ पहले की प्रत्यक्ष अनुभूतियों के फल हैं पहले के अनुभूत बहुत से भय के संस्कार कालांतर में इस जीवन के प्रति ममता के रूप में परिणत हो जाते हैं यही कारण है कि बालक अति शैशव काल से ही अपने आप डरता रहता है क्योंकि उसके मन में दुख का पूर्व अनुभूति जनित संस्कार विद्यमान है योगियों की दार्शनिक भाषा में हम कह सकते हैं कि वह संस्कार के रूप में परिणत हो गया है शिक्षा अस्थि मज्जा में प्रविष्ट होकर संस्कृति में परिणत हो जाने पर वही युग के आघातों को सहन कर सकती है मात्र ज्ञान राशि नहीं तुम संसार के सामने बहुत सा ज्ञान रख सकते हो पर उससे कुछ विशेष लाभ न होगा ज्ञान को रक्त में व्याप्त होकर संस्कार में परिणत हो जाना चाहिए मान लो मैंने रास्ते में एक कुत्ता देखा मैंने कैसे जाना कि वह कुत्ता ही है मेरे मन पर जो ही उसकी छाप पड़ी क्यों ही मैं उसका अपने मन के पूर्व संस्कारों से मिलाने लगा मैंने देखा कि वहाँ मेरे सारे पूर्व संस्कार स्तर स्तर में सजे हुए हैं जो ही कोई नई चीज़ आई त्यों ही मैं उसे पुराने संस्कारों के साथ मिलाने लगा और जब मैंने अनुभव किया कि हाँ उसी की भांति और भी कई संस्कार वहाँ विद्यमान हैं तो बस मैं तृप्त हो गया तब मैंने जाना कि उस कुत्ते कुत्ता कहते हैं उसे कुत्ता कहते हैं क्योंकि पहले के कई संस्कारों के साथ वह मिल गया जब हम उस प्रकार का कोई संस्कार अपने भीतर नहीं देख पाते तब हम में असंतोष पैदा होता है इसी को अज्ञान कहते हैं और संतोष मिल जाना ही ज्ञान कहलाता है जब एक सेब गिरा तो मनुष्य को असंतोष हुआ इसके बाद उसने क्रमशः ऐसी ही कई घटनाएं देखी श्रृंखला की तरह ये घटनाएं एक दूसरे से बधी हुई थी यह श्रृंखला क्या थी वह श्रृंखला थी कि सभी सेब गिरते हैं और इसको उसने गुरुत्वाकर्षण का नाम दे दिया अतः हमने देखा कि पहले की अनुभूतियाँ न हो तो कोई नई अनुभूति पाना असंभव है क्योंकि उस नई अनुभूति से तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं मिल सकेगा इससे सिद्ध होता है कि हम सब अपने भिन्न भिन्न ज्ञान भंडार के साथ आते हैं ज्ञान केवल अनुभव से प्राप्त होता है जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं अतः जिसे हम मनुष्य या पशु की जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं वह पहले के इच्छाकृत कार्य का भाव होगा और इच्छाकृत कार्य कहने से ही यह स्वीकृत हो जाता है कि पहले हमने अनुभव प्राप्त किया था पूर्वकृत कार्य से वह संस्कार आया था और अब भी विद्यमान है मरने का भय जन्म से ही तैरने लगना तथा मनुष्य में जितने भी अनिच्छाकृत सजन सहज कार्य पाए जाते हैं वे सभी पूर्व के कार्य तथा अनुभूतियों के फल हैं वे ही सब सहज प्रेरणा में परिणत हो गए हैं यदि मुझे पुनः अपने शिक्षा प्रारंभ करनी हो और मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि नहीं करूँगा मैं अपने मन की एकाग्रता तथा अनाशक्ति की क्षमता बढ़ाऊंगा और उपकरण मन के पूर्णतया तैयार हो जाने पर उससे इच्छानुसार तथ्यों का संकलन करूँगा